पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा तो अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा तो मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा महादेव जी बोले प्रजापति दक्ष मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ चार प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं दक्ष प्रजापते उन चारों भक्तों में पुरु पुरु की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है उनमें पहला आर्थ दूसरा जिज्ञासु तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है पहले के तीन तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है वह मेरा रूप माना गया है उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ चतुर्विधा मां जना सुन सदा उत्तरो तेज़ा दक्ष प्रजापते आर्थ जिज्ञास सुर्थाथी ज्ञानी चैव चतुर्थक पूर्वे तयच चतुर्थो ही विशेषता तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूप सृत तस्मा प्रियतरो नान्यः सत्यम सत्यम वदाम्यहम् मैं आत्मज्ञ हूँ वेद वेद-वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं जिनके बुद्धिमंद हैं वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद यज्ञ ज्ञान दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते अतः दक्ष आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो प्रजापते तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ मैं सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ बुनि अपनी त्रिगुणात्मका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करता हूँ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ परब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता दक्ष मैं ब्रह्मा मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है नामेक भावनाम सर्वूतात्मना भावना पश्यतिसुराणिद्क्ष स्वशातिमिगछति योति त्रिदेवेशु बुद्धिम नराधम नरक स यावदा चंद्रतारकम दक्ष यदि कोई विष्णु भक्त होकर निरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त पूर्वोक्त सारे साप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती हरिभक्तों माम निंदे तथा शैव भवेद्यति तब तयो शापा भवेद्युस्ते तत्व प्राप्तिर्भवे नपि नहीं